अपेंडिक्स पेज नंबर 277 सेवेंटी सेवन मैं मैंने हम हमने मुझे मुझको हमें हमको मुझसे मेरे द्वारा हमसे हमारे द्वारा मुझे मुझको मेरे लिए हमें हमको हमारे लिए मुझसे हमसे मेरा मेरी मेरे हमारा हमारी हमारे मुझ में मुझ पर हम में हम पर पेज नंबर 278 तू तूने तुम तुमने आप आपने तुझे तुझको तुम्हें तुमको आपको तुझसे तेरे द्वारा तुमसे तुम्हारे द्वारा आपसे आपके द्वारा तुझे तुझको तेरे लिए तुम्हें तुमको तुम्हारे लिए आपको आपके लिए तुझसे तुमसे आपसे तेरा तेरी तेरे तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे आपका आपकी आपके तुझमें तुझ पर तुम में तुम पर आप में आप पर पेज नंबर टू सेवेंटी नाइन यह है इसने ये इन्होंने वह है उसने वे उन्होंने इसे इसको इन्हें इनको उसे उसको उन्हें उनको इससे इसके द्वारा इनसे इनके द्वारा उनसे उसके द्वारा उनसे उनके द्वारा इसे इसको इसके लिए इन्हें इनको इनके लिए उसे उसको उसके लिए उन्हें उनको उनके लिए इससे इनसे उससे उनसे इसका इसकी इसके इनका इनकी इनके उसका उसकी उसके उनका उनकी उनके इसमें इस पर इनमें इन पर उसमें उस पर उनमें उन पर पेज नंबर 280 जो जिसने जो जिन्होंने जिसे जिसको जिन्हें जिनको जिससे जिसके द्वारा जिनसे जिनके द्वारा जिससे जिसको जिसके लिए जिन्हें जिनको जिनके लिए जिससे जिनसे जिसका जिसकी जिसके जिनका जिनकी जिनके जिसमें जिस पर जिनमें जिन पर कोई कोई किसी ने कोई किन्हीं ने किसी को किन्ही को किसी से किसी के द्वारा किन्हीं से किन्ही के द्वारा किसी को किसी के लिए किन्हीं को किन्हीं के लिए किसी से किन्ही से किसी का किसी की किसी के किन्हीं का किन्ही की किन्ही के किसी में किसी पर किन्ही में किन्ही पर पेज नंबर 281 कौन किसने कौन किन्हों ने किसे किसको किन्ें किनको किससे किसके द्वारा किनसे किनके द्वारा किसे किसको किसके लिए किन्े किनको किनके लिए किससे किनसे किसका किसकी किसके किनका किनकी किनके किस में? किस पर? किन में? किन पर? क्या, क्या, किसने क्या किन्होने किसे किसको किन्हें किनको किससे किसके द्वारा किनसे किनके द्वारा किसे किसको किसके लिए किन्हीं किनको किनके लिए किससे किनसे किसका किसकी किसके किनका किनकी किनके किसमें किस पर किनमें किन पर पेज नंबर टू एटी टू एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह है बारह है तेरह है चौदह है पंद्रह है सोलह है सत्रह है अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सरसठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतर अठहत्तर उनासी अस्सी एक्सी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे निन्यानवे सौ हजार लाख करोड़ अरब खरब पेज नंबर टू एटी थ्री पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा नवा दसवा ग्यारहवा बारवा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सठ सत्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश पेज नंबर टू एटी फोर आधा डेढ़ ढाई साढ़े तीन साढ़े चार साढ़े एक तिहाई दो तिहाई एक चौथाई पाओ तीन चौथाई पौना सवा पौने दो सवा दो पौने तीन सवा तीन एक आठवा हिस्सा आठ में एक हिस्सा एक बटा आठ दुगुना दोगुना दूना तिगुना गुना, पाँच गुना गुना, चार गुना चार सोलह है पेज नंबर टू एटी फाइव दोनों तीनों चारों पांचों, छहों, सातों आठों नवों, नौ दसों बीसों सौ हजारों दसियों बीसियों सैकड़ों दर्जनों पचीसों पचासों हजारों बसंत बहार ग्रीष्म गर्मी वर्सा वरसात सरद हेमंत सर्दी, जाड़ा, शिशिर, जाड़ा। पेज नंबर 286। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर माघ, फाल्गुन, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ श्रावण, भाद्रपक्ष अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष अग्रहण पौष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ सावन, भादों आसिन क्वार का अगहन पूस पेज नंबर टू एटी सेवन सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार इतवार नरसों परसों कल आज कल परसों नरसों दिन रात रात्रि प्रातःकाल संध्या सवेरा सुबह पूर्वान्न दोपहर मध्यान्ह संध्या, शाम दिन पेज नंबर 288। एटी शताब्दी सदी सदी 19वीं शताब्दी में विक्रमी संबत संबत्त 1924 में सन अठारह में ईसवी पूर्व ईसा पूर्व 250 ईसवी पूर्व में ईसवी सन वर्ष साल सन 2015 ईसवी में सन 2015 वर्ष में 2015 ईसवी में 2015 में, 2015 में, 2015 में. महीना मास नवंबर महीने में नवंबर में तारीख दिनांक पहली तारीख को दो तारीख को तीन तारीख को तारीख तीस मई दो हजार पंद्रह को तीस मई दो हजार पंद्रह को तीस पाँच दो हजार पंद्रह को अगले साल मई की तीस तारीख को ज नंबर 289। वह बच्चा है वह खेलता है वह रोटी खाता है वह खेल रहा है वह रोटी खा रहा है वह खेला है उसने रोटी खाई है वह खेला उसने रोटी खाई वह खेलता था वह रोटी खाता था वह खेल रहा था वह रोटी खा रहा था वह खेला था उसने रोटी खाई थी वह खेलेगा वह रोटी खाएगा वह खेले वह रोटी खाए वह खेलता होगा वह रोटी खाता होगा वह खेल रहा होगा वह रोटी खा रहा होगा वह खेला होगा उसने रोटी खाई होगी वह खेलता हो वह रोटी खाता हो वह खेल रहा हो वह रोटी खा रहा हो वह खेला हो उसने रोटी खाई हो पेज नंबर टू नाइन्टी वह खेलता वह रोटी खाता वह खेलता होता वह रोटी खाता होता वह खेल रहा होता वह रोटी खा रहा होता वह खेला होता उसने रोटी खाई होती आ रहना वह बैठा रहा ता रहना वह खेलता रहा वह रोटी खाता रहा ता जाना वह खेलता गया वह रोटी खाता गया ता आना वह खेलता आया वह रोटी खाता आया आ करना वह खेला किया वह रोटी खाया करता था चुकना वह खेल चुका वह रोटी खा चुका ने लगना वह खेलने लगा वह रोटी खाने लगा ना शुरू करना वह खेलना शुरू किया उसने रोटी खानी शुरू की ने वाला है वह खेलने वाला था वह रोटी खाने वाला था ने को है वह खेलने को था वह रोटी खाने को था ने ही जा रहा है वह खेलने ही जा रहा था वह रोटी खाने ही जा रहा था पेज नंबर 291। ना nah चाहिए उसे खेलना चाहिए उसे रोटी खानी चाहिए ना है उसे खेलना है उसे रोटी खानी है ना पड़ता है उसे खेलना पड़ता है उसे रोटी खानी पड़ती है ना आता है उसे खेलना आता है उसे रोटी खानी आती है ने देना वह मुझे खेलने देता है वह मुझे रोटी खाने देता है खेल तू रोटी खा ओ खेलो रोटी खाओ ये खेलिए रोटी खाइए येगा खेलिएगा रोटी खाइएगा ना खेलना रोटी खाना सकना वह खेल सकता है वह रोटी खा सकता है पाना वह खेल पाता है वह खेलने पाता है वह रोटी खा पाता है वह रोटी खाने पाता है वह रोटी खाने पाया लेना वह खेल लेता है वह रोटी खा लेता है ना चाहता है वह खेलना चाहता है वह रोटी खाना चाहता है जाना उससे खेला जाता है उससे रोटी खाई जाती है से नहीं उससे नहीं खेला जाता से रोटी नहीं खाई जाती पेज नंबर 292 के ऊपर महल तालाब के ठीक ऊपर है के नीचे मेज के नीचे कुत्ता लेटा है के बाहर घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं के अंदर घर के अंदर बच्चे खेल रहे हैं के बीच गाँव के बीच रास्ता बनेगा के पास घर के पास बाजार है की बगल में मेरी बगल में बैठिए के सामने स्टेशन के सामने थाना है के आगे स्टेशन के आगे थाना है के पीछे भवन के पीछे बड़ा पेड़ है के पार नदी के पार कौन रहता है की ओर हवा नदी की ओर बहती है के यहाँ हमारे यहाँ आइए पेज नंबर टू नाइन्टी थ्री के लिए मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी के साथ वह हमारे साथ चलेगा के बिना आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता के अलावा इसके अलावा तीन और हैं के कारण बारिश के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है के अनुसार संवाददाता के अनुसार महिलाओं ने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए राजा की आज्ञा के अनुसार राम वन को चला गया के खिलाफ उसने अपनी मर्जी के खिलाफ मां से व्यवहार किया के बारे में भारत के बारे में जाने की तरह लोगों ने अपने घरों को दीपकों से दुल्हन की तरह सजाया के ओब्लिक की बजाय नागरिकों के बीच डर और नफरत के बजाय सम्मान हो की अपेक्षा धान की खेती की अपेक्षा मक्के की खेती लाभकारी सिद्ध हुई है पेज नंबर 294 और तथा एवं मुझे आलू और प्याज के पराठे पसंद हैं ही नहीं बल्कि भी बेटा बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि संवेदनशील भी है या अथवा की कौन पहले आया मुर्गी या अंडा या, या क्या क्या या हम टहलें या पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ें क्या जवान क्या बूढ़ा सभी स्वप्न देखेंगे ना ना मुझे ना नींद आती थी ना भूख लगती थी मगर पर किंतु लेकिन परंतु कहना आसान है मगर करना कठिन है जबकि वह खबर सुनकर खुश है जबकि हकीकत इससे अलग है कि दोस्त ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं जब तब जब मैं सफर करता हूं तब किताब बहुत पढ़ता हूं पेज नंबर टू नाइन्टी फाइव जब से तब से जब से तुम्हें देखा ब से मेरे मन में तुम ही तुम हो जब तक तब तक जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपका एहसान ना भूलूंगी जैसे ही वैसे ही ज्यो ही त्यों ही जैसे ही बारिश पड़ी वैसे ही लोग दौड़ने लगे क्योंकि इसलिए कि चूंकि वह रात दिन पढ़ता है क्योंकि वह लेखक बनना चाहता है यदि अगर तो यदि आप बुलाएं तो मैं आऊंगा तो वरना गरम कपड़े पहनो नहीं तो तुम्हें ठंड लगेगी यद्यपि हालांकि तथापि तो भी फिर भी यद्यपि वे अनपढ़ हैं तथापि बहुत बुद्धिमान है चाहे चाहे या चाहे बारिश हो चाहे बर्फ पड़े मैच रद्द नहीं होगा ताकि जिससे मेहनत करो ताकि बाद में किसी पर पछतावा ना हो मानो भारी बारिश पड़ रही है मानो पूरा शहर जलमग्न हो रहा हो ज नंबर 296 इसलिए अतः अतएव इस कारण इस वास्ते वह थक गया इसलिए पेड़ की छाया में बैठ गया यानी अर्थात नरक चतुर्दशी पर्व यानी छोटी दिवाली आज है